हाय सर दिस इज़ द रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट द टाइटल इज़ जीप का स्वाद गांधी जी का जन्म था स्कूल में जलसा था सभी लड़के सच दच कर आए थे पर रामलाल अपने रोज के ही कपड़ों में था उसके माँ बाप गरीब थे रामलाल स्वयं भी शादी चाल डालते रहता था उसे तड़क भड़क अच्छी भी नहीं लगती थी जलसे के मौके पर कोई लड़का मूँगफली खा रहा था तो कोई चाट का स्वाद दे रहा था कोई खेले खा रहा था तो कोई संतरा पर रामलाल चुपचाप चुप चुप एक जगह बैठ कर तकली चला रहा था गांधी जी का जन्मदिन मनाने के लिए स्कूल के मास्टर और लड़कों में बहुत उत्साह था स्कूल में झंडियाँ लगाई गई थी और रामधुन का रिकॉर्ड बज रहा था ठीक समय पर घंटा बजा और सभी लड़के एक सजे हुए सामियाने में जा बैठे हेड मास्टर साहब खड़े होकर कहा पहले हमारे अतिथि जो स्कूल के अफसर हैं गांधी जी के गुड़ के बारे में बताएंगे उसके बाद लड़कों में मिठाई बांटी जाएगी हेड मास्टर के बाद ही स्कूल के अफसर उठे वे एक करके एक करके गांधी जी के गुड़ों की चर्चा करने लगे उन्होंने सच्चाई पर सबसे अधिक जोर दिया स्कूल के एक अफसर ने लड़के से कहा कि वे हाथ उठा कर प्रतिज्ञा करें कि आज से वे केवल सच ही बोला करेंगे सभी लड़कों ने झट अपने अपने हाथ उठा दिए पर रामलाल ने हाथ न उठाया उसके बगल में लड़कों ने कहा रामलाल तुम भी हाथ उठाओ रामलाल ने उत्तर दिया नहीं मैं झूठा हाथ न उठाऊंगा मैं जानता हूँ कि कोई भी सच न बोलेगा फिर झूठा हाथ उठाने से क्या लाभ लड़के चुप हो गए पर उन्हें बात खल रही थी एक ने कहा फिर तो तुम मिठाई भी न लोगे दूसरा लड़का तुरंत बोला अजय देखते रहो मिठाई तो ये सबसे पहले लेगा तीसरे लड़के ने कहा लो अब मिठाई बटने भी लगी और सचमुच मिठाई बटने लगी थी सभी लड़के चाव से मिठाई की ओर देखने लगे हेड मास्टर साहब एक एक लड़के के पास जाकर उस उसे मिट्टी के प्लेट में मिठाई दे रहे थे हेड मास्टर साहब मिठाई बाँटते हुए जब राम लाल रामलाल के पास पहुँचे और उसे मिठाई देने लगे तो वह उठकर खड़ा हुआ उसने नम्रता से कहा श्रीमान जी मैं मिठाई न लूँगाड मास्टर ने रामलाल की ओर देखा और पूछा क्यों तुम मिठाई क्यों न लोगे रामलाल ने उत्तर दिया श्रीमान जी मिठाई खाने से जीप को मीठा चीज खाने की आदत पड़ जाती है फिर जब मीठी चीज खाने को नहीं मिलता तो बुराई सोचती है हो ने उत्तर दिया श्रीमान जी मेरी किताब में एक पार्ट है गोविंद रानाड़े का गोविंद रानाड़े जीव के स्वास्थ्य से हमेशा दूर रहते थे उनका कहना था कि जो भी लोग जीव के स्वास्थ्य से हमेशा दूर रहते हैं उन्हें कभी ख नहीं उठाना पड़ता हैड सामने रामलाल की पीठ ठोकी रामलाल हम में से एक तुम ही ऐसे हो जिसने सच्चाई के साथ गांधी जी का जन्मदिन मनाया है हेड मास्टर साहब की बात ख़त्म भी ना हो पाई थी कि रामलाल के पास के एक लड़के ने कहा पर श्रीमान जी इसने तो सच बोलने के लिए हाथ भी नहीं उठाया था हेड साहब ने उत्तर दिया इससे तो और भी पता चला कि रामलाल अच्छे चालढाल का लड़का है रामलाल की तरह सभी लड़कों को कहने के अनुसार ही काम भी करना चाहिए जो लोग कहते तो कुछ और हैं उसके अनुसार काम नहीं करते वे अपने को और दूसरों को धोखा देते हैं। दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी